रामचंद्र की जय पवन सुध हनुमान की जयोन की दुआ संख्या तेईस के बाद <laughs> राम भगत हितनरतनुधारी सही संकट की साधु सुखारी नाम स प्रेम जपतयन आसा भगत हूँ ही मुद मंगल भाषा एकता पारी नाम, एक नाम, तो नाम कोटिखल सुधारी नाम राम सुकेतु सुता की सहित से न सुत सहित दोष दुख दलई नाम जिमर विनशनासा भंजऊरामयाप भवचापू भय भंजन नाम प्रसापू ंडक प्रभु की न सुहावन जनमन अमित नाम की पवन निश्चर नि कर दले रघुनंदन कल कल नाम सकल कल कलुष निकंदन सबरी गीध सुसेब कनी सुगत दीन रघुनाथ नानवधारी अमित खल वेद विद्य गुण गाथ सिया है है है देख रहे थे नाम महिमा बड़े विस्तार से है नाम की वंदना तो उसी राशि ने की उसकी महिमा भी बताई बताने लगे तो बहुत महिमा निकली अनेक प्रकार से उसकी नाम की महिमा देखने में आई एक पिछली कल तुलना कर रहे थे जो निर्गुण सगुण ब्रह्म है उस ब्रह्म से भी ज्यादा वो जितनी उसकी महिमा उससे ज्यादा उसके नाम की महिमा है अब आज कहते हैं कि जो सगुण साकार ब्रह्म है भगवान राम ने प्रभुवंश में अवतार लिया महाराज दशरथ के यहाँ तो उन्होंने जो लीलाएं की जो कार्य उन्होंने किए वो तो बड़े महत्वपूर्ण है बड़े महिमा में है उनके कारण भगवान राम की बड़ी महिमा है लेकिन नाम की महिमा उनसे भी ज्यादा है इस प्रश्न में देखो परमात्मा के स्वरूपों का वर्णन विभिन्न प्रकार से कर दिया एक तो परमात्मा ब्रह्म जो निर्गुण है और निराकार भी है मैंने ब्रह्म मात्र है उसके अतिरिक्त कहीं कोई न उपाधि है न कोई उससे भग्यो कहीं कुछ प्रतीति है दूसरी उसी ब्रह्म की माया शक्ति और माया शक्ति की उपाधि को धारण करके फिर वह ईश्वर रूपाप्त हुआ ये सगुण रूप उसे कहते हैं लेकिन ये दोनों ही निराकार हैं। ब्रह्म भी का कोई आकार नहीं है और ईश्वर का भी कोई आकार नहीं निराकार के माने अनंत है ये ये दोनों ही अनंत रूप हैं, अनादि अनंत सर्वव्यापक ब्रह्म जो है वो तो अवगति है कोई उसके साथ में कुछ और भी नहीं लेकिन ये सगुण साकार ब्रह्म जो वो हो सगुण ब्रह्म जो है हो ईश्वर वो जगत की उपाध्य के कारण उसका स्वामी है जीवन का भी स्वामी है इस प्रकार से उसको देखते हैं अब फिर उस परमात्मा ने अवतार लिया तो अवतार लेने पर शरीर धारण किया अनेक प्रकार के अवतार लिए कहीं कच्छप है कहीं मछली का अवतार लिया कहीं घोड़े का अवतार लिया कहीं सिंह का अवतार लिया कहीं बामन का अवतार लिया कहीं नरसिंह का अवतार लिया इस अवतार होने तो लिए भगवान ने तीन तो नाना प्रकार के तो जो अवतार लिए शरीर धारण किए जब शरीर धारण किया तो साकार हो गए एक आकार आ गया कोई आकार हो जाए चाहे कछबे का आकार आ जाए चाहे सिंह का आकार आ जाए तो सबके आकार है इसलिए साकार रूप ये अवतार जो ये तो ये साकार रूप में अवतार धारण करके भगवान ने फिर अन्य मनुष्यों की तरह से लोग कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए उनके लिए माननाकार भी बहुत अवतार लिए उन्होंने जैसे जैसे बामन अवतार है या परशुराम अवतार है या भगवान राम का अवतार है कृष्ण का अवतार है ये मनुष्य के रूप के अवतार हैं। इन अवतारों को धारण करके मनुष्यों के हित के लिए उद्धार के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए जो कार्य के निर्गुण ब्रह्म नहीं कर सकता था सगुण ब्रह्म नहीं कर सकता था वे कार्य साकार रूप धारण करके भगवान ने किए अपनी अपनी स्थिति है माने जैसे कि भगवान भगवान को किसी मनुष्य के सामने एक आदर्श जीवन रखने हो कि मनुष्य को आदर्श जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए जैसे कोई भगवान से कहे कि भगवान हमको कैसे जीवन जीना चाहिए उसकी रूपरेखा क्या है हा? तो आप भगवान उसकी रूपरेखा बताने के लिए एक शरीर धारण करे मनुष्य का और मनुष्य की तरह से रह करके दिखा दे कि देखो ऐसे रह जाता है आदर्श जीवन मनुष्य का सही रास्ता जीवन का वे ऑफ लाइफ जैसे हमने जी करके दिखाई ऐसी है तो इसके लिए परमात्मा को तो सही धारण करना पड़ेगा मनुष्य रूप करना पड़ेगा तभी इस प्रकार का दिखा पाएगा वो निर्मण ब्रह्म बना रहे तो ये बात कैसे दिखावेगा निराकार बना रहे तो ये बात कैसे दिखावे इसलिए भगवान को जो है वो साकार रूप भी धारण करना पड़ता और उसका भी अपना महत्व है एक विचित्र बात आप देखेंगे कि सारे विश्व में नाना धर्म हैं परमात्मा को भी मानने वाले सभी हैं और अपने अपने प्रकार से मानते हैं लेकिन परमात्मा की इन सभी रूपों को कोई धर्म नहीं मानता केवल एक सनातन धर्म है जो कि यह परमात्मा निर्गुण भी है सगुण भी है और उसके बाद अवतार भी लेता है साकार रूप भी है तो ये यही मानता तो मानने का माने ये नहीं है कि हमारा ये धर्म जो है एक प्रकार की हठग करता करता जबरदस्ती मानता है ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई नहीं मानता एक एक साथ विचित्र आदमी भी मानते है इस प्रकार के ऐसे नहीं है ये जो है इसका दर्शन जो है वो अन्य दर्शनों से भिन्न भी है कि परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार का और जगत का उससे उत्पन्न होना और जीवन का उससे संबंध जिस प्रकार का सनातन धर्म में माना जाता है इस प्रकार का संबंध भी कहीं अन्यत्र धर्मों में स्वीकार नहीं किया गया है उनको समझ में नहीं आता यहाँ जो है परमात्मा फिर उसकी शक्ति माया और माया के द्वारा जगत का विस्तार और जीवन में फिर उसके बाद शरीर मन बुद्धि इनके सबकी उत्पत्ति होना उनमें परमात्मा का प्रतिबिंबित होकर के जीव भाव को प्राप्त होना ये जिस प्रकार की मान्यता है यह सनातन धर्म की है और द्वैतवाद की ही, ही मान्यता इस रूप से जब मानते हैं तभी यह संभव भी होता है कि परमात्मा अवतार ले सके अगर इस दर्शन को न माने तो परमात्मा का अवतार भी संभव नहीं है इस दर्शन से जहां हटे त्रैतवाद आ गया द्वैतवाद आ गया जगत से ईश्वर भिन्न हो गया तो फिर वो जीवों से भी ईश्वर भिन्न हो गया तो ऐसा ईश्वर जो है फिर अवतार भी नहीं ले सकता उसमें कठिनाई है अब यहाँ हम उस दर्शन का विवेचन विस्तार सहित नहीं करते एक संकेत मात्र देते हैं कि भारतीय दर्शन ही इस प्रकार का है उसकी रूपरेखा इस प्रकार की है और तर्क भी है वो ऐसा नहीं कि तर्कविहीन हो और उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो भगवान का अवतार भी संभव दिखाई देता है अन्यत्र ही ही है, वहां की ही नहीं है संभावना नहीं है इसलिए उन लोगों के लिए अवतार मानना असंभव तो संभावना नहीं तो वो माने अगर वे लोग अवतार को मानने लगे कि अवतार भी होता है तो फिर उन्हीं दर्शन में ही आपस में ही हो जाए अंतर हो जाए उनका तो उस अंता विरोध से बचने के लिए अवतारवाद के सिद्धांत को वो नहीं मान पाते लेकिन वे जब सनातन धर्म के अवतारवाद के सिद्धांत का खंडन करते हैं तब उनका वो दुस्साहस है माने निरर्थक करते हैं उन्हें पहले ये जो सनातन धर्म का अद्वैतवाद सिद्धांत उसका खंडन करना पड़ेगा तब अवतारवाद का खंडन होगा और यदि अवतारवाद अद्वैतवाद का खंडन नहीं कर सकते तो फिर अवतारवाद का खंडन उनका करना एक निराधार बात है निरथक बात है उनका प्रयास है इसलिए जो है वो संसार में कभी कभी इस प्रकार की तर्क विहीन बातें फैलाई जाती हैं, जो तर्क करने वाले स्वयं नहीं जानते कि हम क्या को तर्क कर रहे हैं कहाँ गलती हम कर रहे हैं ये उनको स्वयं नहीं मालूम होती है इसलिए सनातन धर्म को समझने वाले व्यक्तियों को सनातन धर्म का तो पालन करना ही चाहिए और उसमें वो सब तर्क संगत है और वह व्यवहारिक भी है और अपने आप में सब प्रकार से पूर्ण भी है निर्दोष भी है ये सब है लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति को समझना भी चाहिए कि सनातन धर्म का जो दर्शन अद्वैत बाद है महिमा क्या है इसकी रूपरेखा क्या है अगर हम उसको नहीं समझते तो दूसरे लोग हमारी बुद्धि को झकझोर देते हैं संशय पैदा कर देते हैं तो उन संशयों में हम ना आवे उनके प्रभाव से हम सुरक्षित रहें इसके लिए हमें अपने आप अपने दर्शन को ठीक ठीक समझना चाहिए तो असम अद्वैतवाद के सिद्धांत में एक परमात्मा ई सब स्वरूप अनादिंत सत्ता है इसका ये लक्षण ये है, ऐसा ही है ये परमात्मा ये अद्गति है और ये है, इसका अंतम है मैंने ये परमात्मा जैसा है परमात्मा ही है इसके समान और कोई वस्तु नहीं अगर परमात्मा अनादि अनंत है तो परमात्मा ही अनादि अनंत है न जगत अनादि अनंत है न जीव अनादि अनंत है परमात्मा ही अनादि अनंत है अगर सत है तो एकमात्र परमात्मा ही सत है जगत और जीव आदि सत नहीं है यदि चेतना स्वरूप है तो एकमात्र परमात्मा ही चेतना स्वरूप है न जगत चेतन है न जीव चेतन है जीव की चेतना भी चेतन लगती है लेकिन वो चेतना तो परमात्मा की ही प्रकारांतर से भाषित होती हुई चेतना है कोई अलग चेतना नहीं है अगर आनंद स्वरूप है तो एकमात्र परमात्मा ही है वही आनंद स्वरूप है और कहीं न विषयों में आनंद है न जगत में आनंद है न जीवन के मन बुद्धि में कोई आनंद है आनंद की यदि प्रतीक जीव को कभी होती है विषयों में तो वो परमात्मा का ही आनंद है जो प्रकार अंदर से अनुभूत होता है ये बात जो है सनातन धर्म का सिद्धांत है मूल रूप में इसको अपना सनातन धर्म के अनुसार जीवन जियेगा अब यहाँ प्रसंग ये आता है की भगवान ने अवतार लिया अवतार लिया भगवान राम उनको तुलसी राश जी केवल राम शब्द से जब बोलते है तो दशरथ पुत्र राम से ही उनका तात्पर्य होता है जिसने जिस परमात्मा ने दशरथ के यहाँ आकर के अवतार लिया तो राम भगत हित नरतारी राम जो है अपने भक्तों के हित के लिए नरतारी उनको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा वही जो निर्गुण आकार परमात्मा था उस परमात्मा को अपने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा अब देखो ये एक प्रकार की व्यवस्था है और एक प्रकार का वो परमात्मा का अवतार के क्या है उतरना कहा वो ब्रह्मानंद होकर के अपने आप में अपने दैवों में विद्यमान था और फिर उसने मनुष्य शरीर धारण करके वो नीचे उतरा अवतार के माने नीचे उतरना तो नीचे उतरना तो व्यक्ति के लिए कोई अच्छी बात नहीं है हा? तो कहते ये कहते देखो बेचारे भगवान को भी अपने भक्तों के लिए नीचे उतरना पड़ा तो तात्पर्य नाम को ऐसे नीचे नहीं उतरना पड़ता नाम अपने जहां तुलना करके देखो तो नाम ऐसा जैसी महिमा नाम की है कि नाम अपने पद के ऊपर यथावत है उसको कोई ना नीचे उतरना पड़े नहा जिस वैभव में है उसी प्रकार से वहां रहता है और नरकनधारी अगर ये कहे तो देखो वैसे तो अन्य शरीरों में मनुष्य के शरीर की बड़ी महिमा है शरीर नहीं देही इस प्रकार मन शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है इस प्रकार का तुलसीदासी तो कहते हैं लेकिन का सब शरीर तो शरीर ही है शरीर जो नाशमान हो नष्ट हो समाप्त हो शरीर जब अवतारों का भी वर्णन करते हैं चाहे भगवान हो चाहे कृष्ण हो राम हो चाहे कृष्ण हो उनको बाद में ये भी कहना पड़ता उनका उनकी लीला समाप्त हो गई और उसके बाद फिर वो बैकुंठधाम के लिए प्रस्थान कर गए और ये शरीर का जो उन्होंने रूपाकार धारण किया था उसको सबको समेट लिया और वह धाम के लिए तो आखिरकार लीला समाप्त हुई कि नहीं कि चलती रही लीला लीला समाप्त हो गई अब उसको उस लीला को चूंकि भगवान अनंत है इसलिए उनकी अनंतता को बनाए रखने के लिए भक्त लोग फिर कहते हैं नहीं भगवान की लीला अनंत है भगवान राम जो है अवतार लिए तो राम भगवान अवतार लेकर के भी अनादि अनंत है नित्य है उनकी लीला नित्य है ताज ये भक्ति की भावना है इस प्रकार से बोलते हैं वो कि भगवान की लीला अभी चल रही है अभी भगवान राम है कोई राम समाप्त थो थोड़े हो गए ऐसे करके बोलते हैं लेकिन तात्पर्य यही है कि जो राम जो अपने निर्गुण निराकार रूप में है वो तो सदा है ही है उस रूप में तो उनका अभाव कभी नहीं होता लेकिन शरीर धारण करना और शरीर को समेट लेना ये तो उन्हें करना ही पड़ता वो शरीर धारण करेंगे तो कहते राम भगत हित नर्तनधारी और सही संकट किए साधु सुखारी भगवान ने जो अवतार लिया उसका हेच भी यहाँ बता दिया कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए अवतार लिया और भक्तों के लिए अवतार लेकर के ही निशाचरों का बध किया वो भी भक्तों के लिए किया जैसे देवता इत्यादि भगवान के भक्त हैं इंद्रादि हैं उनके लिए भगवान ने कृपा की और मनुष्य शरीर धारण किया निषाचरों को मारा इस समय जो दंडकारण्य में अगस्त ऋषि इत्यादि ऋषि थे और विश्वमित्र आदि ऋषि थे इन लोगों को सभी लो थे तो ये सब भगवान के भक्त थे। भगवान ने इन भक्तों की रक्षा करने, तो करने के लिए सही धारण किया को तो ये ये कहते हैं कि भगवान करने के लिए सही संकट ये सही संकट भी हिलता है देखो भगवान राम को संकट सहन करना पड़ा नाम को कौन सा संकट सहन करना पड़ता है इसलिए आगे कहते हैं नाम सप्रेम जपत अन्य आशा नाम जो है अनायास ही यही कार्य करता है जो भगवान राम ने मनुष्य शरीर धारण करे अवतरित हुए नीचे आए संकट सहे ये सब उनको करना पड़ा तब वो कार्य कर पाए अपना कार्य कर पाए लेकिन नाम जो है नाम सप्रेम जपत अनयासा अगर कोई प्रेम पूर्वक नाम जपता है तो नाम अनायास ही आयास के माने है कोशिश आयास अनायास के माने बिना कोशिश किए माने उसमें जो है जैसे भगवान को इतनी कोशिश करनी पड़ी संकट सहने पड़े बन जाओ कंटकों में चलो धूप छाए में रहो धनुष चलाओ युद्ध करो पसीना आवे खून बहे ये सब उनको करना पड़ा भगवान राम को नाम को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता नाम अपने जो है कोई परिश्रम से नहीं करना पड़ता कोई उसे कष्ट खाना पड़ता कोई उसे नीचे उतरना नहीं पड़ता जहाँ कहते कैसे रहता है बस वो वही कार्य करता रहता है कल्याण ये भी कर देता है जैसे भगवान राम ने भगत हित भक्तों की करते हैं इसलिए भगवान का का नाम भी भक्तों हित करता है और भक्तों का हित क्या कर देता है मुद मंगल बासा उनको मुद भी प्रदान कर देता है और मंगल भी प्रदान कर देता है ये दोनों काम नाम के बल पर दोनों हो जाते हैं कार इस प्रकार से जो है यही उपक्रम है प्रारंभ ने ये बात कही मैंने एक जल्द बात बताई कि भगवान इस प्रकार से अवतार लेते हैं कष्ट सहन करते हैं तब अपने भक्तों का हित कर पाते हैं यही कार्य राम नाम जो है बिना अवतार लिए और बिना नीचे उतरे और बिना जो है संकट सहे बिना कोई कष्ट उठाए बिना परिश्रम के अपने भक्तों का हित कर देता तो देखो नाम कितना शक्तिशाली है राम ने अवतार लिया अवतार भारी राम ने वो हो वो उनमें उतनी सामर्थ नहीं है जितनी कि नाम में सामर्थ आगे चलकर के क्रिया भी बताते हैं कि देखो और उस समय के निषाचर इत्यादि का वध किया उस समय जो भक्त थे उनका उन्होंने कल्याण किया लेकिन नाम कोई त्रेता युग तक ही सीमित है जैसे भगवान राम ने अपने लीला सम्बरण किया चले गए वैकुंड ऐसे के नाम भी कहीं चला जाता है, है? कि नाम कहीं से आ और फिर कहीं चला जाए और फिर कहते नाम का जमाना नहीं है नाम तो चला गया नाम अब ऐसे थोड़े होता है, नाम तो सदा सभी में सदा विद्यमान और सबको सुलभ भी है, भगवान राम को तो जब वो बन जाए और लंका तक जाए तब निशाक्षरों को बद करें और जहां जाए वही करें और अगर दूसरी तरफ न जाए तो वहां पर फिर वो निशाक्षर बने रहे तो बनी है लेकिन जो ये है नाम जो है वो नाम के लिए कोई ऐसा नहीं नाम चाहे हिंदुस्तान में हो और चाहे इंग्लैंड में हो चाहे अमेरिका में हो कोई व्यक्ति कहीं भी हो वहाँ नाम जप सकता है नाम सारी दुनिया में वो हर जगह व्यक्ति का कल्याण कर सकता है हर जगह हर काल में और हर देश में नाम की सामर्थ्य उपलब्ध है ये महिमा भगवान राम के अवतार में नहीं है इससे ये बताने से व्यक्ति को नाम का प्रभाव समझ ये सब नाम निरूपण है ये जैसे कल बोला था तुलसीदास जी ने कि नाम निरूपण नाम जतन ते सौत जिन मोल रतन जब तक नाम का इस प्रकार से निरूपण में किया जाए कि नाम की क्या महिमा है व्यक्ति को समझ में ना आवे वहा नाम कैसा कैसा महान है ब्रह्म महान है अवतार भी राम भी महान है हर काल में अपना प्रभाव रखने वाला है ये सब बातें व्यक्ति को ना मालूम हो तब तक व्यक्ति को ये लगता है अरे ये नाम तो नाम मात्र है अरे ये नाम क्या है नाम क्या विचारा करिएगा हाँ? जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे नाम विचारा क्या करेगा ऐसी धारणा व्यक्तियों की होती है वो धारणा को मिटाते हैं कहते नहीं नाम ही सामर्थ्यमान है नाम इतना सामर्थ्यमान है कि उसके ऊपर पूरा विश्वास रखो ये सब अपना अपना कल्याण भली बात कर सकता है मंगल प्रदान भी कर सकता है मोद प्रदान भी कर सकता है हर काल में कर सकता है हर देश में कर सकता है किस बात को चित्त में धारण करके विश्वासपूर्वक नाम जपना चाहिए इन चौपाइए ऐसी चपाई तुलसीदास ऐसी चौपाइयों में जितनी आप देखते रहो सावधानी पूर्वक उतना ही आपको उसमें सूत्र मिलते रहेंगे आपको सीखने के लिए जानने के लिए बहुत बातें मिलने लगेंगी एक बार जैसे यहां कभी नाम सप्रेम जपत या नहीं कहते कि नाम को जपो लेकिन उसको प्रेम पूर्वक जपना चाहिए अगर प्रेम पूर्वक जपोगे तो नाम का फल दिखाई देगा और नाम में प्रेम नहीं है, है आप उसको उपच्छा भाव से नाम लेते हो तो वो भी थोड़ा बहुत फायदा करेगा तुलसीदास तो जी कहते हैं कि देखो उन उल्टो सीधो जानिए खेत पड़े को बीज जैसे खेत में बीज डाल दो तो आप उसमें ये नहीं देखते कि सीधा बीज पड़ेगा तभी अंकुरित होगा अरे उचा पड़े तो सीधा पड़े और जहाँ पड़ेगा तो वो तो जमेगा कुछ न कुछ अंकुर निकल करके ऊपर ही आएगा इसी प्रकार से नाम भी उल्टा सीधा जप चाहे मरामरा मरा जपो चाहे राम जपो चाहे उसको खड़े जपो चाहे बैठे जपो चाहे रात में जपो चाहे दिन में जपो चाहे चलते फिरते जपो चाहे काम करते जपो अरे जैसे भी नाम जपोगे भाव कुभाव अनखयाल हूँ नाम जपत मंगल दश दशत देखो भाव से जपो कुभाव से जपो राम इत्यादि ने भगवान का नाम कुभाव से जपा याद तो करता रहा बार बार राम अब आगे रह अब तो हमला बोली देंगे अब तो समुद्रकार भी आ गए अब तो सेनाई खट्टी भी हो गई बार बार उस राम का बार बार राम का याद करते रहे करते रहे करते रहे परिणाम ये हो कि आकर रावण मरा तो वो भी भगवान के मुखई में प्रवेश कर गया मुक्त हो गया ये गति उसको प्राप्त हो तो कहते तो भाव से ही सही नाम लो शत्र सही नाम लो तो देखो भगवान के साथ में कोई संबंध आप रखो अनुकूल प्रतिकूल भला भुरा वो सब जाकर के सब प्रकार तल्यान का कल्याणकारी होता है। अगर कोई जिन लोगों ने भगवान नाम की महिमा के स्थान में निंदा की भगवान की बहुत दोष वर्णन के भगवान तो करो दोष का वर्ण यहाँ सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है कि वो कहता है कि तुमने भगवान नाम की इतनी निंदा करोगे उतनी ज्यादा तुमको उसके भगवान नाम का स्मरण आएगा स्मरण आएगा तो तुम्हारा कल्याण ही होगा चलो करेगा निंदा भगवान नाम का क्या बिगड़ता है नाम का क्या बिगड़ता है सनातन धर्म का क्या बिगड़ता है जो वस्तु तो सनातन है उसका क्या बिगड़ेगा अगर कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारी दुर्बुद्धि में ही बिगाड़ आएगा सद्बुद्धि हो जाएगी बस यही बिगड़ेगा और क्या बिगड़ेगा इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये है इसमें जो वो भगवान का नाम जो है इस प्रकार से तीन पूर्वक अगर लेते हैं तो तो फिर क्या कहना है बहुत जल्दी ही मुद मंगल प्राप्त हो जाता है और एक बात नाम जपने की बात पहले भी कही थी कही कि नाम कैसे लेना चाहिए नाम जो जब लेना चाहिए निरंतर नाम जप चले ऐसा करके कल, कल बताया था साखक नाम जब ही ले लाए एक बात ये है देखो भगवान का नाम जपना चाहिए और उसमें तेल धारावत प्रवाह होना चाहिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें तो जितनी कंटिन्यूटी होगी उतनी ज्यादा ये प्रभावशाली होगा इसका उदाहरण दिया जाता है मंथन से स्मरण दिलाया था उस दिन की जैसे अरण्य मंथन कोई करे लकड़ी को, को रगड़े और उस जैसे लकड़ी में मान लो जैसे लकड़ी में अग्नि है तो उसको अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे लकड़ी को रगड़ते हैं तो उससे फिर अग्नि प्रकट होती है इसी प्रकार से परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है नाम जब अरण मंथन के समान है और वो निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म बनाना हो उसका अनुभव करना हो साक्षात करना हो उसका दर्शन प्राप्त करना हो तो इस नाम को जपो और ऐसे जपो जैसे अर्ण मंथन किया जाता अगर कोई अर्ण को लकड़ी को रगड़े और थोड़ा थोड़ा सहताता रहे कि थोड़ा शादी रगड़ ले थोड़ा शांत रगड़ लेंगे थोड़ा कर सवेरे रगड़ लेंगे दो चार दिन में रगड़ करके अग्नि पैदा कर लेंगे तो ऐसे नहीं होंगे उसको कंटिन्यू सड़गना पड़े इसी प्रकार से नाम जब जितनी देर व्यक्ति करे वो लगातार होना चाहिए बीच बीच में अन्य विचार नहीं आने चाहिए और उनको एकाग्र होकर के नाम जपे तो फिर उसका जो वो हो एक, एक तो एकाग्रता की बात है और दूसरी प्रेम की बात भी है हृदय तो में जब भगवान का नाम ले रहे हो तो उस नाम में प्रेम रखना चाहिए सप्रेम प्रेम के माने जैसे हमें संसार की वस्तु में प्रेम है उस प्रकार से नाम में भी प्रेम हो और प्रेम होने के नाते उसी नाम से ही आशा करें कि ये प्रेम नाम ही हमारे चित्त को शुद्ध कर देगा वैराग्य उत्पन्न कर देगा अज्ञान मिटा देगा आत्मज्ञान प्राप्त करा देगा भक्ति प्राप्त करा देगा ये नाम बड़ा शक्तिशाली है इसलिए उसकी शक्ति को याद करके और उसकी महिमा को याद करके उसमें प्रेम भाव भी रखना चाहिए ऐसे करके जब नाम जपेगा तो वो नाम प्रभावशाली होता है तो नाम स प्रेम जपत अनयासा भगत हो मंगल वासा और कहते हैं नाम एक तापस तारी अब आगे उदाहरण देते हैं यहां से एक एक उदाहरण करके देते हैं राम एक तारी राम के मन है रघुनाथ जी वे राम जी हैं वो हो तो राम एक तारी उन्होंने तो एक तपस्वी की पत्नी को तारा माने अहिल्या तापस हो गए गौतम और उनकी पत्नी हो गई अहिल्या तो भगवान राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया उसको तार दिया और नाम कोटि खल कुमत सुधारी और नाम ने कोटियों खलों की दुष्टों की बुद्धि को शुद्ध कर दिया देखो दोनों की करने में कितनी बातें बता कि नाम एक तारी और उधर कोटी है तो जो कोटियों का उद्धार कर रहा है वो श्रेष्ठ होगा कि जिसने एक का उद्धार किया वो श्रेष्ठ होगा तब भगवान राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया और ऐसे नहीं जाने कितने कोटियों लोगों को नाम ने उद्धार कर दिया तो नाम की महिमा तो उस राम से ज्यादा हो गई दूसरी बात ये भी देखते हैं कि राम ने जो है वो तारी तारी तापस मानी गौतम वैसे ही बड़े ऋषि थे उनकी पत्नी जो थी उन्होंने साथ दे दिया था तो उसको एक को तापस तपस्वी की पत्नी को तारना कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन खड़े लोगों की दुर्बुद्धि को उनको शुद्ध करना तो बहुत मुश्किल काम है वो काम नाम कर देता है, तो इसमें भी नाम की महिमा है, और दूसरी बात ये भी देखो कि ये है प्रतीक भी हैं, ये कथा जितनी चलती है भगवान की कथा इतिहास तो है ये, ये घटनाएं तो घटी ही घटी इस प्रकार की लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रतीक भी हैं, और प्रतीकों को भी हम इस प्रकार से रामचरितमानस मानस ढूंढे तो इसी प्रकार हो सकते हैं कि अहिल्या पत्थर अहिल्या जो थी वो जिनकी जड़ बुद्धि होती है वो पत्थर की तरह से बुद्धि होती है उनकी बुद्धि में जिनकी कुछ नहीं आता उनकी बुद्धि मानो अहिल्या की तरह से है और जैसे भगवान ने चरण का स्पर्श अहिल्या के पत्थर रूपी शरीर में स्पर्श किया तो उतर गई तरई कि मन उसमें चेतना आ गई और फिर वो ब्रह्म गई अपने पति के लोक में जहां ब्रह्म में उनके पति चले गए थे वहीं पर वो भी चली गई इसी प्रकार से बुद्धि जो है वो हो जड़ बुद्धि भी यदि नाम लेते हैं परमात्मा का स्मरण करते हैं तो उसके संसर्ग से ये बुद्धि की जो है वो हो जड़ता दूर होती है बुद्धि में चेतना आती है बुद्धि के जो और दूसरे विकार हैं चंचलता इत्यादि है। हैं आसक्तियां इत्यादि बुद्धि में है और भी काम को विकार बुद्धि में है ये सब बुद्धि की जड़ता के सूचक है ये सब जो है नाम इन सबको ठीक कर देता है इसलिए है और इधर जो है बुद्धि उसी प्रकार से जड़ बुद्धि पत्थर बुद्धि इन दोनों की तुलना है और कैसे हमारी बुद्धि ठीक हो अब ऐसा नहीं कि जड़ बुद्धि है तो उसकी जड़ बुद्धि हमेशा बनी रहेगी उसकी बुद्धि होने के लिए भगवान का नाम जपो नाम जपते जगते बुद्धि में चेतना आ जाएगी ज्ञान आ जाएगा भगवान का स्मरण करो परमात्मा का नाम परम पवित्र है भगवान का रूप जो है उनका स्मरण करो वो परम पवित्र है बुद्धि में जहाँ वो सब आएंगे तो बुद्धि से परमात्मा का संसर्ग होगा संस्पर्श होगा हो उस संस्पर्श के कारण से बुद्धि के जो विकार हैं वो दूर होंगे इसलिए ये सब साधना की जाती है तो साधना के जो राहसे हैं वो भी इसमें स्पष्ट इस होते जाते हैं इसी साथ है। नाम कोटि खल कुमत सुधारी खल जोड़ते हैं कुमत सुधारी इतनी नहीं कहते हैं खल लोगों के दुष्टों की दुर्बुद्धि है उनकी दुर्बुद्धि को इसने सुधार दिया अब कैसे सुधार दिया एक आप नाम पहले भी ले चुके हैं आप देख चुके हैं वाल्मीकि तो कर थे, थे और इनकी कुमत भी थी ये कैसे शुद्ध गई हुँ? नाम जपते जपते हो गए भगवान का नाम जपा इन्होंने राम नाम जपा उसके कारण से बाल्मीकि भय ब्रह्म समाज हुई ये ब्रह्म समाज में ब्रह्म के स्तर के ऊपर पहुंच गए तो अब आगे एक और उदाहरण देते हैं कहते हैं ऋषि ऋषि ऋषि ये तो भगवान राम ने किया और सहित दोष दुख दास दुरासा दले नाम जिम रवि ने सुनाशा ये नाम ने किया अब दोनों की ये तुलना कर दो नाम ने क्या कार्य किया और भगवान राम ने क्या काम किया ये एक और काम दिखाते हैं इनमें दोनों में तुलना कर ये विश्वामित्र है विश्वामित्र आते हैं अयोध्या में और भगवान राम को और लक्ष्मण जी को वहां मांग करके दशरथ जी से ले जाते हैं और फिर जब अपने आश्रम की तरफ पहुंचने लगते हैं आश्रम के निकट पहुंचते हैं तो वहां यह ताटका मिलती है और विश्वामित्र दिखा देते हैं कि देखो भगवान राम यही वो जो हम लोगों को बहुत परेशान किए हुए यज्ञ नहीं करने देती जैसे ही इसमें ने ऐसे दिखाया तैसे तो वो क्रोधित होगी अच्छा ताकि हमको पहचान लाते हो तुम हमारी शिकायत क्यों करते हो जैसे वो मुंह खोल करके भाग दौड़ी और आक्रमण कर करने के लिए आई तैसी तो भगवान ने एक बाढ़ मारा तो एक बाढ़ प्राण हर लेना एक ही बाढ़ लगने से वो ताड़का मर गई तो इसको तो कहती ऋषि भगवान राम ने क्यों किस लिए किया ऋषि के लिए किया अब देखो ऋषि के लिए कोई कार्य करना ये तो मने, अच्छी बात है अरे कोई जो दलित व्यक्ति है दुष्ट व्यक्ति है अधम है उनके लिए कोई उपकार का कार्य करे तो वो ज्यादा महिमा में है कि ऋषि का कर देख करना क्या ज्यादा उपकार तो उन लोगों का है जिन लोग ऋषित्व तो को प्राप्त नहीं है खल लोग हैं दुष्ट लोग हैं उनका उद्धार करे तो राम ऐसे दुष्ट लोगों का नाम जो है दुष्ट का उद्धार कर देता है और राम जो है उनको ऋषि के लिए वो करते हैं इस प्रकार से ये कार्य किया तो ऋषि हित राम सुकेत सुता की अब ये सुकेत सुता यही नाम दिया है आगे चलकर के इस प्रकार से नहीं बोला है वहाँ ताड़का इत्यादि नाम दिए हैं लेकिन उसको ताड़का का यहाँ परिचय दे दिया पहली बार वो ताड़का आती है इसलिए उसका नाम बता दिया ये सुकेत नाम का एक यक्ष था उसकी ये पुत्री थी और उसी यक्ष से और इससे जो है ये भी यक्षिणी थी इससे जो है वह सुबह और मारीच दो पुत्र उत्पन्न हुए लेकिन सुकेत ने अगस्त का कुछ अपमान किया या किसी प्रकार से उनसे भेदभाव उत्पन्न हो गया तो अगस्त रिस ने शाद दे दिया उससे सुकेत तो मर गया लेकिन उसके बाद में जब सुकेत मर गया तब ताट का जो है नाराज हुई और अपने पुत्रों के सहित इनको इनके ऊपर आक्रमण कर दिया अगस्त्र के ऊपर और उनको खा जाने की को उसने कोशिश की कि हम अगस्त रिश्व खा जाएंगे तो जहां उसने इस प्रकार का प्रयास किया तहां अगस्त ने उस ताटका को और इनको मारी के स्वभाव को साथ दे दिया कि तो तुम तो निशाचर हो जाओ तो ये निशाचर हो गए यक्ष थे बाद में निशाचर हो गए जब ये निशाचर हो गए तो इनका वस्तु तो चला नहीं महाअगस्त के ऊपर तब निशाचरों का काम क्या है कि ये जहां कहीं ऋषि मुनि हों तपस्वी हो धर्मात्मा व्यक्ति हो उनको सतावें उनको कष्ट पहुंचा सब ये करने के लिए सब वहाँ से चलकर के विश्वामित्र जहाँ थे वहाँ चली गई और विश्वामित्र के यज्ञ में ये बाधा डालती रही उनसे भैरभाव लिया वहाँ इसने अपनी सेना इकट्ठी की लाड़का सुबाह मारीच और एक सेना ये सब उसने जाकर के विश्वामित्र के जहाँ आश्रम था वहाँ आसपास उसने अपना कब्जा जमाया और वहाँ रहने लगी और रावण ने उसको समर्थन किया रावण जो है सब निशाचरों का राजा था उसने कहा कि तुम निषाक्षर हो निशाचरी हो तो जाओ हमारा काम करो जा करके वहाँ विश्वामित्र के यहाँ जाकर के उनको यज्ञ इत्यादि न करने दो, उसमें बाधा डालो तो रावण की आज्ञा से और इनके जो है ये है, अपने स्वभाव के कारण से जैसी स्थिति इसको प्राप्त हो गई थी तो कालका और हो तो और ये मारीच ये सब सहित वहाँ विश्वामित्र जी के आश्रम में रहते थे यज्ञ इनके विध्वंस किया करते थे इनको साधना करने दे तप करने दें इस प्रकार से ये कथा वहां की है जब भगवान राम को ले गए विश्वामित्री ताड़का को मारा उसके बाद में भगवान राम ने कह दिया अब निश्चिंत हो जाओ तो हमारे ऊपर विश्वास करो यज्ञ करो तुम अब तुम्हारी यज्ञ को कोई बीच में बाधा डालने वाला नहीं निशाक्षर आएंगे तो उनसे हमने बदलेंगे तो उसके बाद में फिर यज्ञ करना इन्होंने शुरू किया तो निसाक्षर आएगी मारीछ भी आया स्वभाव भी आए और सेना भी आई तब भगवान राम ने मारीच को तो एक बार मारा तो सयोजन दूर जाकर के समुद्र के किनारे जाकर के गिरा जाकर के वहां और स्वभाव को भगवान राम ने अग्निस्त्र से मार दिया अग्नि मारा जिससे को मर गया। और उसके बाद जितनी सेना बची ने निशाक्षरी सेना उसको सबको लक्ष्मण ने मार दिया इस प्रकार से राम लक्ष्मण ने वहां पर निसाचर भीन वो तो सारा स्थान कर दिया ये कथा सबके सब आगे जहां पर आती है तो वहां पर देखेंगे जब भगवान राम वहा जाते हैं लेकिन ये सभी प्रतीकात्मक है अध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह ताड़का क्या है यह है ये देह का अहंकार है देहांकार स्थूल शरीर में जो अपना अहंकार है ये ताड़का है और जो कारण शरीर में अपना अहंकार है कि हमारी प्रकृति ऐसा है हमारा स्वभाव ऐसा है हम तो ऐसे ही हैं ऐसे करके जो व्यक्ति का अहंकार होता है अपने स्वभाव में अपनी प्रकृति में यह है स्वभाव और जो सूक्ष्म शरीर है उसमें व्यक्ति का जो अहंकार है वो है मारी तीन प्रकार का अहंकार है और, और प्रकार से भी लोग अपने अपने प्रकार से देख सकते हैं प्रतीकों को देखने के लिए प्रतीक देखते हैं उनमें फिर हमें तालमेल बैठाना पड़ता है हम प्रतीक को तो एक स्वीकार करने इसका ये प्रतीक है लेकिन उसका आगे पीछे तालमेल भी बैठे इस प्रकार देखते हैं <स्थिण> कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि देखो ये है क्रोध की वृत्ति है ताड़का क्रोध की वृत्ति है ऐसा करके मानते हैं और उधर जो है वो सूर्यन खा जो है काम की वृत्ति है काम और क्रोध की दो वृत्तियां हैं तो काम की वृत्ति को तो भगवान ने मारा नहीं केवल ना कान काटे लेकिन क्रोध की वृत्ति को उन्होंने मार दिया नष्ट कर दिया तो क्रूध की वृत्ति जब हम देखते हैं तो भी उसके ऊपर ये बात घटित होती दिखाई देती है कि उसको प्रतीक को हम स्वीकार कर सकते हैं लेकिन और अधिक विस्तार से हम सबके साथ तालमेल बैठा ले तो हम देख सकते हैं कि देह में जो अहंकार व्यक्ति का है देह भाव जो है व्यक्ति का ये है ताड़का इस प्रकार की वृत्ति और सूक्ष्म शरीर में जो अहंकार है वो हो सुबह हो और जो उसमें जो कारण शरीर में जो अहम भाव है वो स्वा और सूक्ष्म शरीर में जो अहम भाव है मारीच तो भगवान राम जो है मारीच को तो मारते नहीं उसको दूर फेंक देते हैं <coughs> लेकिन जो देह का अहंकार है उसको मार देते हैं और जो कारण शरीर का अहंकार है उसको मार देते हैं इससे और कारण शरीर के अहंकार को जो मारते हैं वो अग्नि को भी से मारते हैं इससे ये पता लगता है कि कारण शरीर क्या है अनेक जन्मों के जो हमारे वासनाएं हमारी चली आ रही हैं संचित कर्म जो है वो वो कारण शरीर है वो समस्त संचित कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं इसलिए वहाँ अग्नि का प्रतीक देकर के ये दिखाया कि उन्होंने भगवान राम ने अग्नि से सुबाह को मार दिया परमात्मा की जब प्राप्ति होती है हृदय में परमात्मा आता है उसका ज्ञान उदय होता है तो ज्ञान परमात्मा का हमारे संचित कर्मों को नष्ट कर देता है ज्ञान आदमी भस्मसात कुर्ते तथा ये गीता का वाक्य है उसके अनुसार सुबाह मारा गया ज्ञान आदमी और ये जो देह भाव जो वो ये जी थी दिल में हम अंकृत थी उसका भी विनाश भगवान राम ने कर दिया तो जब तक जीव साधक है उसका जीवन जब तक है तब तक जीवन में व्यक्ति के साथ ये एक प्रकार से जो ये प्रसंग चलते हैं ये साधना की दृष्टि आगे बढ़ते हैं जैसे पहले तापस्ती तारी इत्यादि का उदाहरण देते हैं पर उसके बाद में इनका सुखेत सुदि की बात आती है तो यहाँ पूरी रामायण का पूरा प्रसंग देते हैं लेकिन पूरा प्रसंग रामायण की ऐतिहासिक घटनाएं जैसे घटित होती हैं उस क्रम में नहीं देते बल्कि जिस क्रम में व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास होता है उसमें परिवर्तन आता है उस क्रम से ही घटनाएं तुलसीदार यहां पर देते हैं रामायण की घटनाएं आगे पीछे हो जाती हैं लेकिन नाम को ध्यान में रख करके कर कहते हैं नाम पहले क्या करता है तो कहते हैं नाम पहले काम तो नाम यही करता है कि वो बुद्धि को सुधार देता है दुर्बुद्धि को सदबुद्धि में परिणित करता है तो ये तो पहले बता दिया कि नाम को सुधारी तो इनकी, इनकी, इनकी खबर लेता है तो फिर उसके बाद नाम जहाँ सदबुद्धि आई तो व्यक्ति अपना देहाभिमान छोड़ देता है उसके बाद साधना का क्रम होता है कि देहाभिमान मैं शरीर हूं ये वृत्त उसकी समाप्त हो जाती है फिर उसके बाद जहाँ देहाभिमान छूट गया उसके बाद आगे बढ़ा नाम के प्रभाव से ज्ञान के प्रभाव से फिर उसके कारण शरीर के जो संचित कर्म है वो सब समाप्त हो जाते हैं लेकिन प्रारब्ध शेष रहता है और प्रारब्ध से सूक्ष्म शरीर चलता रहता है प्रारब्ध से स्थूल शरीर चलता रहता है तो ये इस प्रारब्ध को नहीं मारते हैं और प्रारब्ध मरता भी नहीं है इसलिए मरीज को दूर फेंक दिया गिरा जा करके संयोजन पर मरीज कब समाप्त होता है तब समाप्त होता है जब प्रारब्ध समाप्त होता है तब सूक्ष्म शरीर समाप्त होता है इसलिए शरीर समाप्त होगा ये क्रम फिर उस प्रकार साधना का हुआ तो तीनों शरीर जब समाप्त हो गए तब वो व्यक्ति मुक्त हो गया आत्मस्वरूप को प्राप्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो गया इसलिए कहते हैं कि सहित दोष दुख दास दराशा तो ये ये क्या करता नाम क्या करता है दोष और दुख ये और दुराशा इन तीनों को समाप्त कर देता है दुराशा तो हो गई ताटका और दोष और दुख हो गए ये दोनों जो है इनके ये मारिश और स्वभाव दुराशा के पुत्र हो गए और दास के माने भक्त ये नाम अपने भक्तों का ये कल्याण करता है बीच में भक्त शब्द आ गया तो ये कहते हैं कि नाम जो है वो अपने भक्तों का को के साथ में दोष और दुखों को भी दूर कर देता है और दलई नाम ये नाम इनका दलन कर देता है जिम रवि निष्नाशा ये बता करके ये उदाहरण देकर के कहते हैं कि नाम को इतना सब करने में कोई कठिनाई नहीं होती जैसे सूर्य को अंधकार मिटाने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता सूर्य को होना मात्र पड़ता है और अपने आप अंधकार मिटता है इसी प्रकार से हृदय में नाम भगवान का आना मात्र चाहिए अगर प्रेम पूर्वक निरंतर हृदय में भगवान का नाम आकर के वास करने लगा तो ये सब अपने आप ही मिट जाते हैं देहाभिमान अपने आप मिट जाता है अपने अनेक जन्मों की वासनाएं अपने आप मिट जाती है अपने आप व्यक्ति का जो है ये इस प्रकार का मुक्ति इत्यादि इसको प्राप्त होती चली जाती है इसके लिए कोई बहुत प्रयास नाम को नहीं करना पड़ता जैसे भगवान राम को करना पड़ा इसलिए कहते हैं कि दलई नाम जिन रवि निश्नाशा ये देह देह में अहंकृति है ये दुराशा है दुराशा जब देह में अहंकृति होती है कि मैं शरीर हूं तो वो व्यक्ति सारे जीवन क्या करता है अपने शरीर की सेवा में ही लगा रहता है सारे जीवन अपनी शरीर से, की सेवा में लगा रहेगा जो कोई धर्मोपार्जन करेगा शरीर की सेवा में लगाएगा जो कोई उपलब्धियां उसको होंगी शरीर की सेवा में लगाएगा खाने में पीने में पहनने में रहने के लिए गर्मी सर्दी से बचाने के लिए सब शरीर के लिए ही अपने सारे जीवन जितने भी उसके कार्य हैं सब एक केंद्रित होंगे एक लक्ष्य होंगे कि शरीर को सुख प्राप्त हो शरीर को सुख प्राप्त हो उसी को प्राप्त हो ये व्यक्ति करता रहता है ये सब उसकी दुराशा है और अंतथा शरीर साथ नहीं देता वृद्धावस्था आती और नष्ट हो जाता और व्यक्ति तमाशा देखता रह जाता कि जिस शरीर को हमने इतना काला और इतना उसको सुखी बनाने की कोशिश की चला गया तो ये उसकी इस प्रकार से इसलिए देखो ये कहते हैं कि अपने शरीर का पोषण करना तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि जिन पुरुष किसी सटीक बात देखो लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा कैसे करते हैं अब तुलसीदास जी को उदाहरण नहीं मिला तो ये उदाहरण दिखाया देखो जैसे कि कोई अभिवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा में जैसे दिन रात लगा रहता है ऐसे विवेकी विरक्त लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी भी अभिवेकी है अभिवेकी के स्थान में ये विवेकी है और फिर तो तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं बिल्कुल तुमना इसी प्रकार जैसे अभिवेकी पुरुष होगा तो अपने शरीर की सेवा में लगा रहेगा विवेकी पुरुष होगा तो भगवान की सेवा में लगेगा निरंतर उन्हीं का नाम जपेगा उन्हीं का ध्यान करेगा उन्हीं तद भाव भावित रहेगा <स्याँ> तो इससे भाव से व्यक्ति को हटाने की कोशिश बार है शास्त्र बार बार ये शरीर को ही सब कुछ मत समझे रो, इसी को खिलाने पिलाने और सब सुविधाएं देने के लिए मत बने रहो हर वक्त जरा जरा सा देखते रहो टेम्परेचर कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा कहीं घट तो नहीं रहा कहीं शरीर को ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं वैसा तो नहीं हो रहा जरा भी कष्ट सहन करने के लिए शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते न उसको भूख प्यास सहन करने के लिए मौका दे न गर्मी सर्दी सहन करने के लिए मौका दे ना उसको और प्रकार के कस्ट इत्यादि कहीं किसी प्रकार के चलने फिरने में उठने बैठने में काम करने में थकान आदि में जो होते हैं रन से मात्र भी तकलीफ मत दो शरीर को ये कोशिश करते रहते हैं कहते हैं, हैं शरीर के साथ में इस प्रकार का व्यवहारिय धारणा अधिवेक ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो ये दुराशा है इसको कहते हैं और इस दुराशा का परिणाम क्या होता है कहते है कि नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और दुख उत्पन्न होते हैं दोष को अगर न कुछ समझे तो इस प्रकार नाना प्रकार के हमारे कर्म जन्य हमारे जो संचित कर्म है या वासनाएं हैं वो सब उपलब्ध होती सबसे बड़े दोष हैं वही व्यक्ति को पुनर्जन्म भी लगाते हैं और वही फिर सुख दुख भी देते रहते हैं ये तो सारे दोष हो गए जो दुराशा से उत्पन्न होते हैं देहादानी व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं और सकाम कर्म से उनके संचित कर्म इकट्ठे होते हैं और संचित कर्म पुनर्जन्म के कारण बनते हैं और जन्म मृत्यु के दुख के हित वही बनते हैं इसलिए मुख्य रूप से दोष वही है और उनसे दुख भी होता दुख फिर जब वो वो संचित कर्म होंगे तो वो व्यक्ति को शरीर धारण करने में दुख देंगे शरीर धारण किया तो उसके बाद में बृद्धावस्था के दुख मरण के दुख और अनेक प्रकार के परिश्रम आदि के दुख नाना प्रकार के सारी क्लेश आदि मानसिक क्लेश भय आदि ये सब उसी से होते रहते हैं ये सब दुख भी उसके उत्पन्न होते हैं तो आप कहते हैं आगे कि देखो भंजे राम आप भव चातु अब वहां पहुंच गए थे अयोध्या कांड में भगवान भगवान नाम भंजे आप शंकर जी यहाँ पर है शंकर जी का धनुष भगवान राम ने जनकपुरी में पहुंच करके तोड़ा भगवान राम का ही काम है इसका नाम का क्या काम है कि भव भय भंजन नाम प्रतापू ये नाम की महिमा है उसका प्रताप है कि भाव भय का भंजन कर देता है नाम भगवान राम ने शंकर जी का बड़ा शक्तिशाली धनुष था उसको तोड़ दिया अब भगवान ने धनुष तोड़ा तो इसमें यह भी भाव है कि भंजेव राम आप भावचातु आप के मैंने अपने आप तोड़ा ये तो आप अर्थ लगा लो शादी का अर्थ इस प्रकार से लेकिन आपके मैंने अपने आप के लिए भगवान राम ने धनष क्यों तोड़ा अपने आप के लिए सीता जी से दुआ करना था इसमें तोड़ा उन्होंने अब यहां पर तो ये कार्य तो कोई ऐसा नहीं हुआ उन्होंने अपने भक्तों के लिए किया उन्होंने अपने आप के लिए बंद कर दिया सीताजी से दुआ होकर उनका लेकिन वहां जब आती है तब कहते हैं कि उनको जनक जी के ऊपर कृपा करके भगवान राम ने किया कि वो बहुत परेशान हो रहे थे तो उनको भी शांति मिले इसलिए कई प्रयोजन वहां पर देखते हैं जहाँ वो आता है लेकिन यहाँ तुलसीदास का भाव जो वो उन सब बातों की तरफ बजाय हट करके चूंकि नाम से उसकी तुलना कर रहे हैं इसलिए अरे भाव राम ने जो धनुष तोड़ा शंकर जी का तो अपने मतलब सुबह लेकिन नाम क्या करता है भाव भय भंजन नाम प्रताप कितने लोगों को संसार चक्र में जाने कितने जीव पड़े हुए हैं और उन बंधन में पड़े हुए हैं हैं बार बार मरते हैं, नाना प्रकार का दुख प्रकारते हैं ये उनका भाव चक्र है उसको उन्होंने तोड़ दिया समाप्त कर दिया यानी कितने लोगों को उसने मुक्त कर दिया नाम ने तो ये एक जगह भाव के माने शंकर जी है और दूसरी जगह भाव के माने संसार संसार चक्र है <coughs> तो भाव भय भंजन संसार का भय ही समाप्त हो जाता है संसार में पढ़ना तो बात दूर रही संसार से जो डर है समाप्त हो जाती कोई डर ही तो मिटा देता है संसार का ऐसा नाम का प्रभाव है और कहते हैं गंडक वन प्रभु की नुस्हावन भगवान राम ने जो वो अब आगे पहुंच जाते हैं देखो अयोध्या कांड के और आगे की कथा आ जाती है फिर <coughs> रण कांड की कथा आ जाती है फिर वहां पर कथा बताते कि देखो भंजे उड़ान आप भक्त ये दंडक बन प्रभुवन वहां दंडक बन में भगवान पहुंचते हैं तो फिर उस दंडक बन को भगवान ने सुहावन बना दिया पहले वो अपवित्र था उजाड़ पड़ा हुआ था जब भगवान राम वहां पहुंचे तो वो पवित्र भी हो गया और तो सुंदर भी हो गया उसकी सुंदरता का वर्णन जब से भगवान माँ पहुंचे उसके बाद कैसा सुंदर हो गया वो सब वर्णन वहां पर उस प्रसंग में आता है उसी की तरफ संकेत है तो भगवान राम को दंडक बन तक जाना पड़ा और भगवान जब वहां उन्होंने बात किया तब दंडक उसके मिटे और की दूर हुई और वो हुआ, हुआ, और हुआ हुआ पवित्र सुंदर बना दंडक बन जो हो दंड से दंडक बना सूर्य वंश में एक हो गए राजा इक्वाक के एक पुत्र था उसका पुत्र का नाम था दंड उस दंड के नाम से ये बन जो चित्रकूट के आगे से लेकर के बंबई के पास तक का जो स्थान था सयोग का वो जो है दंडक बन था उसी के उसके नाम से दंड के नाम से दंडक बन पड़ा लेकिन उसने उस राजा ने दंड नाम के राजा ने वहां के रहने वाले किसी ऋषि मुनि का कुछ अपमान किया या कुछ उससे गलती हो गई अपराध हो गया उन सब बातों को अपराधों को कहने की जरूरत नहीं लेकिन ऋषियों ने फिर उनको जो है वो दंडक दंड को साथ तो दे दिया और कह दिया कि ये तुम्हारा जहाँ पर तुम भ्रमण करने आते हो मृगा इत्यादि करते हो और यहाँ आकर के ऋषियों मुनियों को तकलीफ देते हो तुम्हारी यहाँ कुदृष्टि होती है ये तुम्हारा दंडक बन ही सब उजाड़ हो जाए तुम्हारे आने लायक रहने लायक हो ही नहीं तो बस जहाँ साथ दे दिया तो दंडक बन सब सूख गया केड़े पत्ते सब सूख हो गए दूर तक मैदान हो गया चट्टाने छट्टाने दिखाई देने लगी वहाँ न पेड़ न पौधे न हरियाली न पशु न पक्षी ये सब बसावा हो गई मन खत्म हो गया तब नाम के जो राजा थे उन्होंने उन्होंने ऋषियों से निवेदन किया कि हमसे गलती हो गई अपराध हो गया अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्षमा चाहते हैं तो कहा अगर तुम क्षमा चाहते हो तो ठीक है ये दंडक बन तुम्हारा जो है ये है इसका भी कभी उद्धार हो जाएगा जब भगवान राम अवतार लेंगे और इधर से होकर के लंका भी पर भी जाएंगे उस दिन जब उनका यहाँ पास होगा तब ये फिर जो वो हो हो जाएगा और सुंदर भी हो जाएगा वृक्ष इसमें फिर आ जाएंगे ये सब इसमें समझ जाएगा तब से भगवान राम इसी उसी के कारण से उस ऋषि के साथ का उद्धार करने के लिए भगवान राम गंडक बन में गए वहाँ पास करते हैं तो जब भगवान राम ने वहाँ बास किया तो उसकी अपवित्रता समाप्त हुई और वो सुंदर भी बना लेकिन ये ये क्या है नाम क्या काम करता है कि जन अमित नाम की ये पावन भक्तों के मन के अमित जन के मनों को इस नाम ने पवित्र कर दिया है तो अमित कह करके ये दिखाते हैं, अमित माने तो, जिनकी कोई सीमा नहीं बहुत से तो इसके माने भगवान राम ने तो एक दंडक बन पवित्र किया और सुहावन किया लेकिन भगवान का नाम जो है वो अग्नि दंडक बनों का उनके मनो को भक्तों के मन को सुंदर करता है तब इसके माने ये दंडक बन है ये व्यक्तियों के मन का प्रतीक जिनके है जो जिनकी है, की है, है, उनका मन हैं जो आंतरिक जगत है भगवान राम के हृदय में आते है भगवान का नाम हृदय में लो इनका स्मरण करो तो ये सब के सब जो आंतरिक जो विकार हैं ये सब दूर हो जाते हैं शुद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति का हृदय उसमें फिर सब वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं दया क्षमा करुणा प्रेम ये सब के सब लहलाते हुए सुंदर फूल हैं वृक्ष हैं लताएँ हैं गुलम हैं नदियों की पवित्र धारा है ये सबकी सब, सब पुरुष में उत्पन्न होती है ये नाम के बल से भगवान की कृपा से आध्यात्मिक साधना के कारण से ये होता है एक बात इसी साथ साथ ध्यान देने की और भी कि अध्यात्म विद्या जो है केवल कोई शाब्दिक विद्या नहीं है ये विद्या जीवन को कैसे परिवर्तित करने वाली विद्या है वो इन सब में अगर किसी में अध्यात्म विद्या आई तो इसके माने नहीं तो उसने काम सिद्धांत रख लिया उसके जीवन में ही परिवर्तन आ गया उसकी मनोवृत्तियां ही बदल गई उसकी भावना ही बदल गई उसके जहां दुख क्लेश चिंता होती है उनके तो स्थान में उदारता प्रेम सबके साथ प्रेम भाव सबके उद्धार की भावना सबके साथ सहयोग सबकी सहायता सबकी सेवा ये सब बातें जब इसके उर्दयी तब आध्यात्मिक क्षेत्र जीवन का एक प्रकार से एकदम से बिल्कुल रूपांतरण जो है यह है इस प्रकार से कि अध्यात्म शास्त्र करता है यही इस अध्यात्म विद्या की अपनी विशेषता है लौकिक विद्याओं में ये बात नहीं है लौकिक विद्याओं में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है बातें सीख लेता है। वो इंफॉर्मेशन है सर उनका कलेक्शन मात्र है बुद्धि में इकट्ठा हो गया लेकिन उससे किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाए तो परिवर्तित नहीं होता इसके जीवन का परिवर्तन लाने वाली अध्यात्म विद्या है हर जगह आप देखो हर पंक्ति में उसी का दिखाते हैं कि नाम देखो ये ये कर देता है नाम देखो ये कर देता है दुर्बुद्धि को सुधार कर कर देता है मानसिक विकारों को साफ कर देता है हृदय में आनंद की अनुभूति कर देता है ये इस प्रकार के देहादी मन को छड़ा देता है के संस्कारों से मुक्त कर देता है यह सब सब उसी तरह कहते हैं दंडक वन प्रमुख नाम केवन और निश्चर निकल दले रघुनंदन रघुनंदन मने राम ने तो क्या किया निश्चर निकल दले तमाम निषाचरों के समूह रावण को मारा खदूषण को मारा तमाम निशाचरों को भगवान ने मारा लेकिन नाम सकल कलुष कल कल निकंदन नाम ने भी ये काम किया नाम ने क्या किया कलिकलुष का निकंदन किया कलिकलुष क्या है कलियुग में होने वाले जितने भी निशाचर हैं और उनके सबके कलियुग के निशाचर कौन से हैं काम क्रोध लोम छल प्रबंध का खंड इत्यादि ये सब कलियुग के ये सब कलुष और ये सब निशाचरों के समान ही है हमारे अंदर यही निशाचर हैं इतिहास की दृष्टि लंका में निशाचर हुए होंगे प्रदूषणा भी निशाचर हुए होंगे कालका भी निशाचर हुए होंगे लेकिन हमारे आंतरिक जगत में ये जितने भी राग द्वेष काम क्रोध द्वेशा स्तुति ये लोगों के साथ झगड़ा के साथ ईर्षा नाना प्रकार की जो वृत्तियां कलिष्द वृत्तियां हैं बस यही सबके सबाचर है और ये हमारे मन में अशांत उत्पन्न करते रहते हैं पीड़ा पहुंचाते रहते हैं व्यक्ति इनके कारण से दुखी होता रहता है जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आ गया चढ़ चढ़ाने लगा तो एक निशाक्षर पैदा हो गया जागृत हो गया अब निशाक्षर हृदय में क्या कर रहा है वो अपनी ज्वाला फैला रहा है वहां पर पूजा पहुंचा रहा है दुख दे रहा है वैसे ऐसे क्रोधी व्यक्ति के चेहरे को देखो क्या लग रहा था था? है उसको? वो बड़ा पीड़ित है चेहरा उसका तनावपूर्ण हो गया है टेढ़ा मेरा बढ़ रहा है भंग में मस्तक में गाँटे लग रही है ये सब क्या हो रहा है उसकी अंत दशा का कुरूपता का ये सूचक है उसके हृदय में बहुत ज्वाला है बहुत पीड़ा है उसकी सूचना मुझसे भाषित हो रही, रही। तो ये सब इस जो निशाचर इनको सब का काम का है नाम जपो और इनसे सबसे छुटकारा पाओ ये कहते हैं तो कहते हैं इस प्रकार से नाम सकल कली कलुष निकंदन सकल कल कलुष निकंदन ये कलियुमे और कलित कल नाम लेकर के एक बात और भी बता दे कि भगवान राम तो निशाचरों को मारेंगे तो हर बार भगवान अवतार लेते हैं हर कल्प में और वो त्रेता युग में ही उतार लेते हैं और उसी समय जो निशाक्षर होते हैं उनको मारते हैं और फिर द्वापर में फिर पैदा हो जाते हैं कलयुग में फिर पैदा हो जाते हैं हमेशा के लिए समाप्त तो नहीं होते लेकिन जिन भक्तों के हृदय में नाम आया और उनके भक्तों के अंदर ही सब निशाचरों को उसने बद कर दिया तो फिर उसके हृदय में दोबारा निशाक्षर नहीं आते हमेशा के लिए वो मर गए और छुट्टे लिए नाम की महिमा राम से बहुत अधिक है कहते हैं, सबरी गीत सुसेवकनी सुगत दीना रघुनाथ अब तुम करो भगवान राम ने सबरी और गीत जैसे अच्छे सेवकों को सदगत दी अच्छे सेवकों को सदगत दे दी तो बड़ी है? बड़ी भारी काम किया अरे कोई बुरे सेवकों को सदगत दे देता तो उसकी कुछ महिमा थी नाम ने ऐसे किया नाम उधारे अमित खल आ, वहां के स्थान पर है। खलों तक का उधार कर देने की हैं इन तो अपने सेवकों को सबरी जैसे भगवान की परम भक्ति अन्य भक्ति थी भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ी प्रशंसा की तो उसको सबरी को सदगति दे दी जटायु ने गिद जटायु ने सीता जी को भगवान उस ब्राह्मण से बचाने के लिए युद्ध किया और घायल हो गया मरना हो होगा भगवान ने उसको भी शबगत दे दी आए उसको वो भगवान का रूप ही धारण करके शंकर चक्र दाता पद धारण किए हुए शरीर छोड़कर के जटायु निकला और चला गया बैकुंठध धाम में बास किया जा करके भगवत रूप प्राप्त हो गया उसको भी शबगत प्राप्त कर दी लेकिन इन दोनों ने क्या किया सौरी ने भी भगवान की बड़ी भक्ति की स्मरण किया और इसने क्या जटाई ने भी अपना प्राणी दे दिया शरीर ही उसके लिए लगा दिया भगवान नाम के लिए तो ये सब सुवक थे भगवान के तो इनको सदगति दी लेकिन नाम जो है नाम उधारी अमित खल नाम ने अगणित तो दुष्टों का उद्धार कर दिया अब इनको सबके नाम दुष्टों का उद्धार नाम नहीं लेते आप जने कितने गणिता अजामिल और फिर देखेंगे कितना समाप्त होने लगती है खर स्वपचाद दे जाने कौन कौन का नाम दिए नाम उधारे अमित खल इत्यादि करके वहां पर भी सब इस प्रकार से सबसे अंत मेंुलनाते हैं, को हैं। जमन खस खल दे जाने क्या क्या नाम बता दिए आदमी वे सब इतने प्रकार के जितने हैं नाम ने उन सबका उद्धार किया वहां भी नाम ही लिया है तो कितने नाम ने भगवान के नाम ने इन सब का उद्धार कर दिया तो वैसे ही कहते हैं कि यहाँ जो है ये जितने भी अमित खाले हैं, अजामिल का भी नाम भी लेते हैं इसी प्रकार उसका भी नाम से ही उद्धार हो गया ऐसे से बहुत जगह प्राणों में तमाम नाम आते हैं भागवत में भी आते हैं इसमें रामायण में भी बहुत से आते हैं उनके सबका सबका उद्धार नाम ने कर दिया इस प्रकार वेद विदित तो गुण गाथ कहते हैं इस प्रकार से गुण गाथा नाम की गुण गाथा वेदों में भी विदित है हम क्या बता कोई ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी कहें कि भाई ये तुलसीदास जी की अपनी युक्तियां हैं अपनी मनोग्रंथ बातें हैं तो तुलसीदास अपनी बात के समर्थन के लिए वेद का नाम देते रहते हैं कि वेदों में उपनिषदों में ये सब ऐसे ही कहा है वेदों में जैसे ओंकार का उच्चारण करके व्यक्तियों को उद्धार कहा गया है तो वैसे तुलसीदास जी ओंकार के स्थान में राम को लेकर के हैं वेदों में भी राम नाम आता है राम उपनिषद भी है वहां पर भी राम की बात आती है ओंकार के स्थान पर राम भी हो सकता है वो राम भी वैदिक नाम है इस प्रकार से देखते हैं कि यह नाम जो है बहुत से लोगों का उद्धार कर सकता है तो इससे एक सूचना मिलती है कि अब ये न कहें कि देखो इस समय तो भगवान राम का अवतार है नहीं वो अगर कहीं होते तो उनकी समय जाते पैर पकड़ देते हमारा भी उद्धार हो जाता तो ऐसे कहने की जरूरत नहीं है इस समय नाम फिर भी उपलब्ध है और जहाँ कहीं है वहां उपलब्ध है इस नाम का आश्रय ले उसका स्मरण करें, चित्र में उस नाम को आने दें, वो नाम अपना प्रभाव अपने आप दिखाएगा और जो हमारी जो समस्याएं हैं उनको सबका समाधान कर देगा दुखों को दूर कर देगा शांति विश्राम देगा विकारों को दूर कर देगा मुक्त कर देगा ये सब नाम में सामर्थ है नान्याघुपति